श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयानबे 21 सितंबर अठारह सौ थिएटर में नित्यानंद के वंशज तथा श्री रामकृष्ण का उद्दीपन नवदीप में नित्यानंद आए हुए हैं वे निमाई को खोज रहे हैं उसी समय निमाई से भेंट हो गई निमाई भी उनको खोज रहे थे मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं मेरा जीवन सार्थक है मेरा स्वप्न सत्य हुआ तुम तो मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए हो थे श्री राम कृष्ण मास्टर से गदगद स्वर से निमाई कहते हैं कि स्वप्न में मैंने देखा है श्रीवास ने सटभुजा मूर्ति देखी है और स्तौ कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भावावेश में सठभुजा मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं गौरांग को ईश्वरावेश हुआ है वे अद्वैत श्रीवास हरिदास आदि के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे हैं गौरांग का भाव समझकर कर नित्यानंद गा रहे हैं क्यों रही सकी कुंज में श्री कृष्ण कब आए श्री राम कृष्ण गाना सुनते ही समाधि मग्न हो गए बड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे वाद दिवज रहे हैं श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी अब खड़दह के एक बाबू आए वे नित्यानंद के वंशज थे वे श्री राम कृष्ण की खुर्ची के पीछे खड़े हुए उम्र तीस पैंतीस की होगी श्री राम कृष्ण को उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ उनका हाथ पकड़कर उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं कभी कभी उनसे कहते हैं यहाँ बैठो बैठो ना, तुम्हारे यहाँ रहने पर बड़ी उद्दीपना होगी स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ बानो खेल कर रहे हैं उनके मुँह पर हाथ फेरकर कितना ही स्नेह कर रहे हैं गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं वह बड़ा पंडित है उसका बाप बड़ा भक्त है जब मैं खड़दह के श्याम सुंदर का दर्शन करने गया था तब सौ रुपये देने पर भी जो भोग नहीं मिलता वही भोग लाकर मुझे उसने खिलाया था इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं ज़रा हिला डुला देने से चेतना हो जाएगी उसे देखते ही उद्दीपना होती है और खूब होती है और ज़रा देर रहता तो मैं खड़ा हो जाता पर्दा उठ गया राजपथ पर नित्यानंद सिर पर हाथ लगाए हुए खून का बहना रोक रहे हैं मधाई के कलसी का टुकड़ा फेंक कर मारा है परंतु नित्यानंद का ध्यान मधाई की ओर नहीं है गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं श्री राम कृष्ण को भागावेश हुआ है देख रहे हैं मार कर पश्चाताप करने वाले मधाई को और उसके साथी जगाई को नित्यानंद गले से लगा रहे हैं अपनी मायश सची देवी से संन्यास की बात कह रहे हैं सुनकर शचि देवी मूर्छित हो गई उनको मूर्छित देखकर कितने ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं श्री राम कृष्ण तिल भर भी विच, विचलित न होकर एक दृष्टि से देख रहे हैं केवल आँखों के कोरों में एक एक बुन्द आंसू छलक रहा है अभिनय समाप्त हो गया श्री राम कृष्ण गाड़ी पर चल रहे हैं एक भक्त ने पूछा आपने कैसा देखा श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा असल और नकल एक देखा गाड़ी महेंद्र मुखर्जी के कारखाने में जा रही है एकाएक श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया कुछ देर बाद प्रेम पूर्वक आप ही आप कह रहे हैं हा कृष्ण हे कृष्ण ज्ञान कृष्ण प्राण कृष्ण मन कृष्ण आत्मा कृष्ण देह कृष्ण फिर कह रहे हैं प्राण हे गोविंद मेरे जीवन गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुंची बड़े आदर सत्कार के साथ महेंद्र ने श्री राम कृष्ण को भोजन कराया मड़ी पास बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं तुम भी कुछ खाओ हाथ से उठाकर कर प्रसाद दिया अब श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी तथा और भी दो तीन भक्त हैं महेंद्र कुछ आगे बढ़कर छोड़ जाएंगे। श्री राम कृष्ण आनंद पूर्वक श्री गौरांग पर रचा गया एक गाना गा रहे हैं साथ साथ मड़ी भी गा रहे हैं महेंद्र तीर्थ जाएंगे। श्री राम कृष्ण से उसी संबंध की बातें कर रहे हैं श्री राम कृष्ण महेंद्र से साहस प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे सब सुख न जाएगा परंतु जल्दी आना आहा बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ आने की इच्छा हो रही थी एक बार देख लिया अच्छा हुआ महेंद्र जी हम लोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया श्री राम सार्थक तो तुम हो ही तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं उस दिन देखा आध्यात्म रामायण पर विश्वास है महेंद्र जी कृपा रखिएगा जिससे भक्ति हो श्री राम कृष्ण तुम बड़े उदार और सरल हो उदार हुए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता ये कपट से बहुत दूर हैं महेंद्र श्याम बाजार के पास बिला हुए गाड़ी जा रही है श्री कृष्ण मास्टर से जदव ने क्या किया मास्टर मन ही मन श्री रामकृष्ण सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं परिच्छेद तिरानवे प्रार्थना रहस्य साधारण ब्राह्म समाज मंदिर में श्री समन में आज श्री राम कृष्ण कलकत्ता आए हुए हैं आज नवरात्रि की सप्तमी पूजा है शुक्रवार 26 सितंबर अठारह अच्छा श्री राम कृष्ण को बहुत से काम है शारदीय महोत्सव है हिंदुओं के यहाँ आज प्राय घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है श्री रामकृष्ण अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा पूजन देखेंगे और आनंदमय के आनंदोत्सव में भाग लेंगे उनकी एक इच्छा और है वे श्रीयुक्त शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे दिन के दोपहर से साधारण ब्रह्म समाज के फूटपाथ पर हाथ में छाता लिए प्रतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं एक बजा दो बजे श्री रामकृष्ण आए श्री महलान महलानवीस के कारखाने की सीढ़ी पर बैठकर कभी पूजा के उत्सव में आवाल वृद्ध नरनारियों को आनंद करते हुए देखते हैं दीन बज गए कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण की गाड़ी आकर पहुंच गई साथ में हाजरा तथा दो एक भक्त और हैं मास्टर को श्री राम कृष्ण के दर्शनों से अपार आनंद हुआ है उन्होंने श्री राम कृष्ण की चरण वंदना की श्री राम कृष्ण ने कहा मैं शिवदास के घर जाऊंगा श्री राम कृष्ण के आने की बात सुनकर कई ब्राह्म भक्त वहाँ आ पहुँचे श्री राम कृष्ण को अपने साथ वे ब्राह्म मोहल्ले के भीतर शिवनाथ के यहाँ ले आए शिवनाथ घर में न थे अब क्या किया जाए देखते ही देखते श्रीयुक्त विजय श्रीयुक्त महालान वीस आदि ब्राह्म समाज के संचालक आ गए श्री रामकृष्ण का स्वागत करके उन्हें समाज मंदिर के अंदर ले गए श्री रामकृष्ण जरा देर के लिए बैठ गए यह आशा थी कि तब तक शिवनाथ भी आएंगे श्री रामकृष्ण सदा ही आनंदमय बने रहते हैं हंसकर उन्होंने आसन ग्रहण किया वेदी के नीचे जिस जगह संकीर्तन होता है वहीं बैठने का आसन कर दिया गया विजय आदि बहुतेरे ब्राह्म भक्त सामने बैठे श्री राम कृष्ण विजय से हंसते हुए मैंने सुना है कि यहाँ कोई साइन बोर्ड है दूसरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पाते नरेंद्र ने कहा समाज में जाने की जरूरत नहीं आप शिवनाथ के यहाँ जाइएगा मैं कहता हूँ उनको सभी पुकार रहे हैं देश की क्या जरूरत है कोई साकार कहता है और कोई निराकार मैं कहता हूं जिसका विश्वास साकार पर है वह साकार की ही चिंता करे और जिसका विश्वास निराकार पर है वह निराकार की चिंता करे तात्पर्य यह है कि इस कट्टरता की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरा ही धर्म ठीक है तथा अन्य सब वाहियात है मेरा धर्म ठीक है पर दूसरों के धर्म में सच्चाई है या वह गलत है यह मेरी समझ में नहीं आता ऐसा भाव अच्छा है क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किए उनका स्वरूप समझ में नहीं आता कबीर कहते हैं थे साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप काको निंदों काको बंदों दोनों पल्ला भारी हिंदू मुसलमान ईसाई शाक्त, वैष्णव शैव ऋषियों के समान ऋषियों के समय के ब्रह्म ज्ञानी और आजकल के ब्रह्म समाज वाले तुम लोग सब एक ही वस्तु की चाह रखते हो अंतर इतना ही है कि जिससे जिसका हाजमा नहीं बिगड़ता उसी की व्यवस्था उसके लिए माने की है बात यह है कि देश काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धर्मों की सृष्टि की है परंतु सब मत ही उनके रास्ते हैं पर मत कभी ईश्वर नहीं है बात यह है कि आंतरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुंचा जाता है अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है तो आंतरिकता के होने पर वे भूल सुधार देते हैं अगर कोई आंतरिक भक्त के साथ जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए निकल है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है तो रास्ते में उसे कोई अवश्य ही कह देता है क्यों भाई उस तरफ कहाँ जाते हो दक्षिण की ओर जाओ वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य ही करेगा परंतु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि दूसरों का मत गलत है जिनका यह संसार है वे सोच रहे हैं हमारा तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करें और तुम्हारा मत अच्छा तो है उन्हें निराकार कह रहे हो यह अच्छा तो है मित्र की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ मीठी जरूर लगेगी केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती तुम लोगों ने बहु की कहानी सुनी होगी आदमी ने जंगल में जाकर पेड़ पर एक गिरगिट देखा मित्रों के पास लौटकर उसने कहा मैंने एक लाल गिरगिट देखा उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल लाल है एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौट आया और उसने आकर कहा मैं एक हरा गिरगिट देखाया हूँ उसका विश्वास था कि वह बिल्कुल हरा है परंतु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था उसने आकर कहा तुम लोग जो कुछ कहते हो सब ठीक है क्योंकि वह कभी लाल होता है कभी पीला और कभी उसके कोई रंग नहीं रह जाता वेदों में ईश्वर को निर्गुण शगुण दोनों कहा है तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो यह एक खास ढर्रे का है परंतु इससे कोई हर्ज नहीं एक या का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो दूसरे का भी हो जाता है वे ही समझा देते हैं तुम्हारे यहाँ जो आता है वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी यह कहकर उन्होंने दो एक ब्राह्मण भक्तों की ओर उंगली उठाकर बताया विजय तब भी साधारण ब्राह्मण समाज में थे उसी ब्राह्म समाज में वे तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे आजकल वे ब्राह्म समाज के सब नियमों को मानकर चलते थे चलने में असमर्थ हो रहे हैं वे साकारवादियों के साथ भी मिल रहे हैं इन सब बातों को लेकर साधारण ब्रह्म समाज के संचकाल संचालकों के साथ उनका मतांतर हो रहा है समाज के ब्राह्म भक्तों में कितने ही उनसे असंतुष्ट हो रहे हैं श्री रामकृष्ण एकाएक विजय को लक्ष्य करके कह कर रहे हैं रामकृष्ण विजय सिंहस्कर तुम साकार वादियों से मिलते हो इसलिए मैंने सुना तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है जो ईश्वर का भक्त है उसकी बुद्धि कुटस्थ होती है जैसे लोहार के यहां की निहाई हथौड़े की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही है फिर भी निर्विकार है बुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे तुम्हारी निंदा करेंगे अगर तुम हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो तुम्हें सब सहना होगा दुष्टों के बीच में रहकर क्या ईश्वर की चिंता नहीं हो सकती देखो ना ऋषि लोग वन में ईश्वर की चिंता करते थे चारों ओर बाघ रीछ अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते थे बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और रीछों जैसा ही है वे धावा कर अनर्थ करते हैं इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है प्रथम है बड़े आदमी धन और जन दोनों ही उनके पास यथेष्ट है वे चाहें तो तुम्हारा अर्थ कर सकते हैं बहुत संभल कर उनसे बातचीत करनी चाहिए वे जो कहें उसमें हाँ मिलाते जाना पड़ता है इसके बाद है कुत्ता जब कुत्ता खदेड़ लेता है या भोंगता है तब खड़े होकर मुंह से पुचकार कर उसे ठंडा करना पड़ता है फिर है शाण मारने आए तो उसे भी पुचकार कर ठंडा करना पड़ता है इसके पश्चात है शराबी अगर चढ़ा दो तो कहेगा तेरी चौदह पीढ़ी की ऐसी की तैसी। तुझे फिर क्या कहूँ इस तरह कितनी ही गालियाँ देता है उससे कहना पड़ता है क्यों चाचा कैसे हो तो वह खूब प्रसन्न हो जाएगा कहो तो तुम्हारे पास ही बैठकर तंबाकू पीने लगे बुरे आदमी को देखते ही मैं सावधान हो जाता हूँ अगर कोई आकर पूछता है क्या हुक्का सुक्का है तो मैं कहता हूँ हाँ है किसी का स्वभाव सांप के समान होता है तुम्हारे बिना जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाए उसकी चोट से बचने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रोध आ जाएगा कि उल्टे उसी के नाश करने की चिंता में पड़ जाओगे इतने पर भी कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है सत्संग करने पर ही सत असत का विचार आता है विजय अवकाश नहीं है यहाँ काम में फंसा रहता हूँ श्री राम के तुम लोग आचार्य हो दूसरों को छुट्टी भी मिलती है परंतु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती नायब जब एक हलके का अच्छा इंतज़ाम कर लेता है तब जमींदार उसे दूसरे महल के इंतजाम के लिए भेजता है इसी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती सब हंसते हैं विजय हाथ जोड़कर आप जरा आशीर्वाद दीजिए श्री राम कृष्ण वे सब अज्ञान की बातें हैं आशीर्वाद ईश्वर देंगे विजय जी आप कुछ उपदेश दीजिए श्री राम कृष्ण समाज गृह के चारों ओर नज़र डालकर साहास्य यह ब्राह्मण समाज एक तरह से अच्छा है इसमें राव भी है और शिरा भी सब हंसते हैं नक्श खेल जाते हो सत्रह से अधिक होने पर बाजी बर्बाद हो जाती है यह एक प्रकार का ताशों का खेल है जो लोग सत्रह नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं जो लोग पाँच में रहते हैं सात या दस में वे होशियार हैं मैं अधिक चढ़कर जल गया हूँ केशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था मैंने सुना था बहुत से आदमी बैठे थे चिक के भीतर औरतें भी थीं केशव ने कहा हे hey ईश्वर तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में बिल्कुल डूब जाएं मैंने हंस कर केसव से कहा भक्ति की नदी में अगर बिल्कुल ही डूब जाओगे तो चिक के भीतर जो बैठी हुई है उनकी दशा क्या होगी इसलिए एक काम याद रखना जब डूबना है तब कभी कभी तट पर लग जाया करना बिल्कुल ही तल स्पर्श न कर लेना यह बात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हंसने लगे खैर आंतरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है मैं और मेरा यही अज्ञान है हे ईश्वर तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दासी, सब काम करती है बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ बड़ा कर देती है उसका नाम लेकर कहती है यह मेरा हरी है परंतु मन ही मन खूब जानती है कि न यह घर मेरा है और न यह लड़का वह सब काम तो करती है परंतु उसका मन उसके देश में लगा रहता रहे इसी तरह संसार का सब काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर परिवार पुत्र सब ईश्वर के हैं मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है मैं केवल उनका दास हूँ मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता अनाशक्त होकर संसार में रहकर अंतर से उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर उन्हें मनुष्य पा सकता है विजय से मैं भी आँखें मूंद कर ध्यान करता था उसके बाद सोचा क्या इस तरह करने पर आँखें मूंदने पर ईश्वर रहते हैं और इस तरह करने पर आँखें खोलने पर ईश्वर नहीं रहते आँखें खोल भी मैंने देखा सब भूतों में ईश्वर विराजमान है मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे सूर्यचंद्र जल स्थल और अन्य सब भूतों में वे हैं मैं क्यों शिवनाथ को चाहता हूँ जो बहुत दिनों तक ईश्वर की चिंता करता है उसके भीतर सार पदार्थ रहता है उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है जो अच्छा गाता और बजाता है कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है उसके भीतर भी सार पदार्थ है ईश्वर की शक्ति है यह गीता का मत है चंडी में है जो बहुत सुंदर है उसके भीतर भी सार पदार्थ है ईश्वर की शक्ति है विजय से आहा केदार का कैसा स्वभाव हो गया है आते ही रोने लगता है दोनों आँखें सदा ही फूली हुई सी दिखती दिख पड़ती है विजय वहाँ केवल आप ही की बातें होती है और वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण उठे ब्राह्म भक्तों ने नमस्कार किया उन्होंने भी नमस्कार किया श्री राम कृष्ण गाड़ी पर बैठे अधर के यहाँ श्री दुर्गा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं